C, I, E, T, N, C, E, R, T द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कारिक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है कभी ये छोटे, कभी बड़े। हां तो बच्चों सब तैयार तैयार तो हो जाए पहेली हो जाए मुश्किल हो तो कोई बात नहीं जवाब दोगे हां तो ध्यान से सुनो पहेली कभी ये छोटे कभी बड़े और टेढ़े भी हो जाते हैं कभी ये छोटे कभी बड़े और टेढ़े भी हो जाते हैं पी पी करिए ढेरों पानी ऊंचा उड़ते जाते हैं सोच सोच कौन जा पक्षी है ये कौन है सब्सक्राइब फस गए आज तो हैं अभी तो आगे पहेली और है पहले ध्यान से सुनो फिर बताना मुझे कभी ये छोटे कभी बड़े और टेढ़े भी हो जाते हैं पी पी करिए ढेरों पानी ऊंचा उड़ते जाते हैं काले हैं और खूब गरजते हाथी ना कहलाते हैं कभी-कभी इनकी बोली सुन बच्चे भी डर जाते हैं इनके जल में बच्चे अपनी कागज नाव चलाते हैं इन्हें देखकर मोर नाचते खुश किसान हो जाते हैं बाद, बादल हां बादल शाबाश किसान बाद। बादल बादल बादल हां बच्चों बादल, बादल, बादल, बादल, बादल।, बच्चो बादल। भई कमाल है पहेली तो बहुत मुश्किल थी फिर भी तुमने फटाफट उत्तर दे दिया अम्मा तो होशियार है ओले बोले तू चलो ओहो क्या बात है हम बारिश के पानी में कागज की नाव चलाते हैं सच्ची आ, बता दो मौसी को वाली बात बता दो नहीं नहीं चुप चुप हो जा पता नहीं मुझसे कोई बात है कौन सी बात कौन सी बात एक दिन बारिश हुई और बादल गड़गड़ -गड़, जोर से बादल गज्जा हर्षिता तो डर के मारे पेड़ में ही चिपक गई पेड़ में ही, ही चिपक गई बस एक ही बार तो हुआ अरे हां हां हो जाता है बेटा हो जाता है जब बादल जोर से गरजते हैं ना तो हर्षिता मैं भी बहुत डर जाती हूं हम्म आप इतने बड़े हो गए फिर भी हां इतनी बड़ी हो के भी मैं डर जाती हूं कभी-कभी हम सबको डर लगता है है ना अच्छा एक बात बताओ किसी ने मोर को नाचते हुए देखा है नहीं मौसी हमारे खेत में तो एक बार तीन-तीन मोर एक साथ नाच रहे थे अरे तीन-तीन मोर एक साथ नाच रहे थे हमारी तो घर की छत पर भी मोर आ जाते हैं अच्छा मौसी भाप से बनता है ना बादल हां बेटा शाबाश भाप से, से बादल बनकर ऊंचा उड़ता है अच्छा बादल का चित्र बनाते हो तुम लोग हां मैं भी हां बहुत आसान होता टेढ़ा-मेढ़ा बनाते हो बादल बन जाता है अरे ले ले टेढ़ा-मेढ़ा बनाते हो तो बादल बन जाता है शाबाश शाबाश बादल छोटे बड़े भी होते बादल छोटे बड़े भी होते टेढ़े भी हो जाते हैं टेढ़े भी हो जाते हैं भाप बादल बनते भाप से ही बादल बनते ऊंचा उड़ते जाते हैं ऊंचा उड़ते जाते हैं काले बादल खूब गरजते काले बादल खूब गरजते हाथी ना कहलाते हैं हाथी ना कहलाते हैं कभी-कभी बादल की गर्जन से हम डर जाते हैं बारिश के जल में हम अपनी आगज नाक चलाते हैं हां इन्हें देखकर मोर नाचते खुश किसान हो जाते हैं खुश किसान हो जाते हैं खुश किसान हो जाते हैं आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे